भेद दक्षिणा नमः ओम शांति शांति, शांति। कौन सा श्लोक हो गया था सप्तम हो गया था अष्टम हो गया था सप्तम अष्टम नहीं हुआ था मनोबु तो और अंत करण तो अशेषाथ मन और बुद्धि दोनों तो अंतकरण करण दोनों में अंतकरण तो समान है अविशेषात् सामान्य दोनों यदि अंतकरण ही है तो एक मन को लेकर के मनोमय बुद्धि को लेकर विज्ञानमय ये दो रूप से कोष द्वय कल्पना अनुपन्ना एक मनोमय को एक विज्ञानमय को मनोमय रूपेण विज्ञानमय रूप से वो की कल्पना तो ठीक नहीं प्रामाणिक नहीं है ऐसे शंका करणत्म भेद सद्भाव घटत एवं मनोमयेद इक अंत करणत्व धर्म तो दोनों में है कर्तृत्व और कर्णत्व कर्तृत्व कर्णत्म भेद सद्भाव मन में कर्तुत्व रहेगा, विज्ञान में में कर्तृत्व कर्तृत्वर्ण्वाभ्यान से घटते मन में विज्ञान में आदि भेद संभव है, कर्तृत्व विक्रीएता विज्ञान मन से चरस्परमे अंतर्रिय करणत्व अभ्याम अंतर अंत अंतकरण है वो विकार को प्राप्त करता है कर्तृत्व कर्तृत्व कर्तृत्न विकार को प्राप्त करता है करणत्व कर्णत् विकार को प्राप्त करता है एते विज्ञान मनसि अंतर अंतरब परस्परम दो है एक विज्ञान और एक मन विज्ञान इति विज्ञान मनसी नपुंसक दिवचन है क्या सूत्र लगता है, होने के लिए? किसके है? ज्ञान शब्द में अव को ई होने पर ज्ञान ही बनता है अव को ई करने के लिए क्या सूत्र नपुंसक का नपुं सकाच सूत्र से अंको सी होता है फिर गुण होता है नपुं सकाच विज्ञान मन सी एते अंतर बहिश्च एक अंतर है और बहि है ये दोनों ही विकारों को प्राप्त करते हैं। एक कर्तृत्व तो विकार को प्राप्त करता है मन बुद्धि कर्णत्व प्रकार को प्राप्त करता है मन और एक माना है विज्ञान अंदर है मन है बाहर अंतर अंतर्वह चेते परस्परम ये दोनों परस्पर अंतर अंतर्वहिभाव रहते हैं इसलिए द्वकोश कहा गये अंतरह से विज्ञान में एक कश बाद में आया मनोमयकोश पहल्याया अन्नमेय प्राणमेयक बाद मनोमया टीका में अंतरीद्रियम काक कर्तृत्व्याक्रीएत कर्तृत्वण्वाभ्या कर्तृपेण कर्णेण चक्रीयत कर्तृत्व च कर्णत्म च ये द्वंद्व समास होता है किस सूत्र से द्वंद्व समास होता है मालूम है चार थे द्वंद्व कर्तृत्व च ये चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास होता है द्वंद्व दो प्रकार है एक समाह द्वंद एक इतरे तर द्वंद जहाँ एक वचन होगा वहाँ समाह ना संज्ञा संज्ञाच परिभाषा संज्ञा परिभाषम एक है प्रस्तनो नुट प्रस्तन पंचमी हो गया सम द्वंद कर्तृत्व करण्या में इतर तरह द्वंद्व है द्विवचन तो द्वंद। है, है। कि सूत्र से समासज्ञान मनुष्य भी ठीक इस प्रकार है चार थे द्वंद्व सूत्र से समास है और यहाँ भी कैसा तो ठीक है अंतर इतरेतर द्वंदमें अंतर्रिय अंतकर्तृत्वक्रीयेत का पणमेत विकार करता है अंतकण एक कर्तकर्णे विज्ञान मनसी कर्तृच कर दो हे कर्त विज्ञानकण मन विज्ञान मनसी विज्ञानमन शवाच्य विज्ञानशब्द का वाच्य है मन सदगवाच एतेच परस्परम अंतर ये अंतर् बहिर्भावतेर्भाव से रहते हैं अंदर कौन है विज्ञान बाहर मन अतः कोष कोषद उपपद्य इसलिए कोष संभव है हो जाएगा तो। <coughs> भक्ति इधानी भक्तृशवाच्य आनंदमय से अनात्म दर्श भक्तृश्दवाच्य है आनंदमेय कोश वो भी अनात्म है न आत्मा है आनंदमय अनात्म है आत्म भिन्न आत्मा से है इसको दिखाने के लिए दर्शय तस्य तस्य च तवम आह तस्नंदमेका स्वीकें काचिदंतर्मुखा वृत्ति वृत्ति प्रतिबिंब भाग, भाग पुण्य भोगे भोग पुण्य भोगे भोग शांत निद्रारूपेण लीयते निद्रारूपे प्रतिबिंब पुण्य भोगे भोग शांतो निद्रा जो सुख होता है पुण्य कर्म का फल है पुण्य पुण्यकर्म फल भोग होने पर पुण्य भोगे काचिद अंतर्मुखा वृत्ति अंतकर्ण में परिणाम को वृत्ति कहते अंतकर्ण का परिणाम है अंतकरण में परिणाम होता है विभिन्न प्रकार परिणाम है सुख दुख इच्छा ज्ञान ये सब वृत्ति है परिणाम है अंतर्मुखा वृत्ति काचिद अंतर्मुखा वृत्ति अंतर्मुखम यृत्तिया सा वृत्ति अंतर्मुखा अंदर की ओर मुख है बाहर मुख होने पर यह संसार दुख होता है जो मुख अंतर है आत्मा की ओर है तो सुख अंतर्मुखा काचिद अंतर्मुखा व्यक्ति अंतकरण स्वच्छ होने से चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब उसमें होता है जिसको चिदाभाष कहते हैं। चैतन्य का आभास प्रतिबिंब है आनंद भी बताया था दो प्रकार है एक मुख्य आनंद एक गौण आनंद है जिस प्रकार ज्ञान भी दो प्रकार है मुख्य ज्ञान है एक गौण ज्ञान है मुख्य ज्ञान ते ब्रह्म रूप सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान रूप नित्य ज्ञान है ये मुख्य ज्ञान ब्रह्म रूप चैतन्य है चिद रूप है जिसको प्रकाश शब्द से भी कहा जाता है जहाँ प्रकाश शब्द आता है प्रकाश का अर्थ ये आलोक नहीं है ज्ञान चिद रूप प्रकाश है वो नित्य ज्ञान रूप हो गया ब्रह्म और ये होता है ज्ञान गौण ज्ञान है जो घट ज्ञान पट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी कहो ब्रह्म का ज्ञान ये सब गौण ज्ञान है ज्ञान तो चिद्रूप ब्रह्म ही है किंतु तो अंतकर्ण परिणाम होता है अंतकर्ण का परिणाम घटाकार परिणाम जो घट ज्ञान होता है अंतकर्ण में घटाकार परिणाम क्योंकि अंतकर्ण बाहर जाकर के चक्षुर आदि इंद्रिय के द्वारा घट देश में व्याप्त हो जाने पर तदाकार हो जाता है अंतकर्ण का परिणाम हुआ उसको वृत्ति कहते हैं उसी वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिम्ब होता है चिदाभाष चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति को अथवा वृत्ति है चैतन्य का अभिव्यंजिका चैतन्य सर्वत्र होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति होती वृत्ति के द्वारा अंतकरण वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्त होती है तो अंतकरण वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहा जाता है अथवा चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति को भी ज्ञान शब्द कहते हैं अर्थात वहां केवल शुद्ध ज्ञान नहीं रहा वृत्ति विशिष्ट होकर के ज्ञान शब्द से कहा जाता है वृत्ति है जड़ अंतकण का परिणाम अंतकण है तो भौतिक पांचभूत का कार्य है जड़ होने से उसका परिणाम भी जड़ है तो भी चैतन्य का चैतन्य की अभिव्यंजिका होने से अथवा चैतन्य के प्रतिमा युक्त होने से वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कहा जाता है ये गौण ज्ञान है ठीक इसी प्रकार आनंद भी दो प्रकार है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा श्रुति में कहा गया ब्रह्म ही आनंद रूप मुख्य आनंद होती है उसमें आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिम्ब होता है वो सुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति ज्ञान वृत्ति अलग है सुख वृत्ति अलग है दुख वृत्ति भी अलग है तो पुण्यकर्म फल भोग होने पर अंतर्मुखा वृत्ति, प्रतिब होता है शुद्ध ब्रह्म तो आनंद रूप ही है किंतु आनंद का जो प्रतिम्ब है पुण्य कर्म फल भोग होने पर सुखाकार बुत्ति कहते हैं, और वृत्ति को सुख कहते हैं क्योंकि उसमें आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब है आनंद रूप ब्रह्म के प्रतिम्ब होने से वृत्ति को भी सुख आनंद शब्द से कहते हैं वस्तुतः तो सुख मुख्य सुख वही नहीं है वो तो अंतकरण का परिणाम है सुख आकार वृत्ति है जिस प्रकार ज्ञान है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं, इसी प्रकार आनंद के प्रतिम्ब वाली वृत्ति को भी आनंद शब्द से कहा जाता है जब इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है इष्ट वस्तु का भोग करते हैं तो अंतर्मुख हो जाती है वृत्ति वासना बहुत होने पर जैसे जल में कंपन हो रहा है ये वासना विभिन्न प्रकार इच्छा अंतकोणों को हिलाते रहते हैं चंचल रहता है जल में चंचल हिलना कंपन होता है तो आकाश चंद्र का प्रतिबंब साप नहीं होता है जब थोड़ी देर शांत हो जाएगा तो साफ प्रतिब आकाश का चंद्र नक्षत्र आदि का दिखता है ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण में वासना सब इसको हिलाते रहते हैं जिससे मछली जल को हिलाते हैं कोई वस्तु प्राप्त हो गया इष्ट वस्तु प्राप्त हो गया कुछ क्षण के तुरंत तो तद विषय का वासना समाप्त हो जाती है वासना का अंत नहीं होता है उसमें दब जाती है कि मिल गया हमको वस्तु क्योंकि वस्तु की इच्छा करते मिल गया तो थोड़ी देर वासना समाप्त हो गई अंतकर्ण थोड़ी शांत हो गया आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिम्ब उसमें आ जाता है उसको आनंद शब्द से कहते हैं वह आनंद मुख्या नहीं है गौण है आनंद रूप आपका स्वरूप का प्रतिम्ब युक्त होने से उसको आनंद शब्द से कहते हैं वो आनंद प्रतिम्ब कैसे हुआ अंतकर्ण शांत हो जाने से शांत होने के लिए विषय प्राप्त होने से थोड़ी देर शांत हो जाती है फिर बाद में अंतकर्ण जैसा वैसा आनंद नित्य रहेगा और स्वरूप आनंद नित्य है वो वस्तु यदि एक विषय प्राप्त होने पर अंतकर्ण शांत हो जाता है आनंद प्रतिम्ब होता है और विषय क्यों अंत कोण शांत होता है विषय प्राप्त होने पर उस विषय की इच्छा रहती है अप्राप्त होने पर इच्छा है प्राप्त हो गया तो फिर उसकी इच्छा है इच्छा शांत होने पर शांत हो गया यदि कोई विचार के तो, इच्छा, तो इच्छा को समाप्त कर दे खत्म कर दे समझ ले कि इच्छा भोग विषय प्राप्त होने पर क्षण स्थायी है सुख स्थायी नहीं है ऐसे बहुत सुभोग हो गया बहुत जन्म चले गए ऐसे विचार करके तो इच्छा समाप्त हो गया तो अंत शांत हो जाएगा आनंद सुख प्राप्त हो जाएगा। दो प्रकार है एक तो इच्छा समाप्त विषय के द्वारा इच्छा समाप्त तो आनंद, बा, आनंद के प्रतिबिंब आनंद से प्रतिबिंब भाक आनंद के प्रतिबिब वाली वृत्ति है भोग शांत निद्रा रूपे न लिये भोग समाप्त होने पर पुण्य कर्म फल भोग जाने पर वो लीन हो जाती है लीन होने पर वृत्ति लीन हो गई अंतकरण में वृत्ति है अंतकर्ण का परिणाम वो भी अंतकर्ण में लीन हो जाएगी लीन होने पर निद्रा रूपेण लियते निद्रा रूप से लीन हो जाती है उसी वृत्ति को आनंदमय शब्द से कहेंगे वृत्ति में वस्तुतः अज्ञान ही है उसमें प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति का लय हो जाता है हमेशा वृत्ति नहीं रहती है प्रिया मोद प्रमोद तीन प्रकार वृत्ति है इष्ट वस्तु दर्शन से जो उल्लास सुख है उसको प्रियकार वृत्ति कहेंगे और इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर मोद है प्रकृष्ट मोद प्रमोद इष्ट वस्तु के भोग होने पर प्रमोद प्रिया मोद प्रमोद प्रिया हो गया इष्ट वस्तु दर्शनाद इष्ट वस्तु प्राप्ति से मोद इष्ट वस्तु के भोग से प्रमोद प्रिय मोद प्रमोद तीन प्रकार ये वृत्ति है वृत्ति का लय हो जाता है अज्ञान में तो लय होने पर वृत्ति का संस्कार रहता है ये वृत्ति प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति वाले सस्वरूप अज्ञान को आनंदमय कहते तो यहाँ वृत्ति को कहते वही वृत्ति ही संस्कार रूप से रहने से उसको आनंदमय शब्द से कहते हैं ठीक में देखो पुण्य भोग है पुण्य है पुण्य कर्म का भोग कर्म का भोग नहीं कर्म फल का भोग होता है पुण्य कर्म का फल सुख सुख साधन जितने पुण्य कर्म का फल है फल अनुभव काले काची कोई अंतकन की वृत्ति है अंतर्मुखा सती अंतर्मुख आनंद प्रतिबिंब भाग आनंद कौन है ब्रह्म अपना स्वरूप है आत्मस्वरूप से आनंद आत्मस्वरूप ही आनंद है अपना स्वरूप ही आनंद है उसको नहीं जान करके उसके प्रतिबिंब को आनंद मान करके विषय भोग करना चाहते है बिंब रूप आनंद अपना स्वरूप है उसको नहीं जान करके उसके थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है अंतकर्ण में उसको सुख मानते हैं उसके साधन में विषय संपादन करने चाहते जीवन भर उसमें लग जाते हैं कितने अनाधिकार से अनंत जन्म हो गया वही करते जाते हैं सुख भोगने के लिए वस्तुतः सुख अपना स्वरूप है अपना स्वरूप सुख का प्रतिम्ब थोड़ा दिखता है अंतकर्ण में आत्मस्वरूप आनंद है उसका प्रतिबिंब भतिबिंब भाग वृत्ति सैव भोग शांतो भोग क्या पुण्य कर्म फल भोग समाप्त होने पर ऊपर में सती निद्रारूपेण निद्रा रूप से लीन हो जाती निद्रा रूप से विलीन होती सा वृत्ति आनंदमय यह अभिप्राय आनंदमय आनंद है ऐसे वृत्ति है प्रियमोद प्रमोद वृत्ति लाय होने पर अपने लय होता है कारण रूपेण अवस्थान कार्य अपने कारण रूप को प्राप्त करना कारण है वृत्ति अंतकरण अंतकरण रूप से असुश्रुति अवस्था में अंतकर्ण ज्ञानविलीन हो जाता है ये लीन हो जाते है वृत्ति को आनंदमय शब्द से कहा गया है ओं वृत्ति पूर्णशमाशिषा शंकर शंकर्येश्य पुनः पुनः। ईश्वर गुरूर्तिद विभागि हाय दक्षिणा मूर्त नम